चार दिन का वहां हो गया और मतलब हाँ हाँ वो। अरे वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया तो पांच दिन चार दिन हम जानते कैसे वर्षा <laughs> तो और आ गई उस तरफ बिल्कुल तीन तीन बराबर वर्षा आई तीन दिन और <laughs> तो कल तो अनुरागि ने वो परसों तो मन फिर वो एक कार की व्यवस्था की वो वो बोल फिर वही समझा वहां पर आदि में छोड़ दी उसने फिर वहां से चिरघाट तक फिर वहां तक तो वहां से तो मन फिर कोई स्कूटर लेकर के आए हुए <laughs> बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय अच्छा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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री आधारमण हरि गोविंद जय जय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 बुलवृंदवन बिहारी लाल की जय श्री राधा की जय श्री राधारिधि ग्रंथि की जय श्री श्रीनिताय गौर हरि ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय त्रिपरा षटूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो य से कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत्प्यवती विश्वसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तिहंबराको तो तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस्थ वंदेहं श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवा श्रीूप साग्र जा सह गणरघुनाथन्तम तम सजीव साइतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पाद सहगणलताी विशाखान्विता आजानलंबितुजौ कंकावदात संकर्तनकमलायक्ष विश्वरौ द्वजरौ युगधर्म पलौ बंदे जगत्वताुति करो, कर्णकाुक्तगैरिका मेचिका मनस मेचकास्तु मेचिका भरण भारिणी तनु नारायण नमस्कृत्य नरम चमं देवी सरस्वती व्या तैमी वाच्छाकुभ्य कृप सिंधुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्ठ सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मते दयांद्रा तुलसी यत्र पुराण का पद्मनाठनम तरी बुल सुगंदावन बिहारी लाल की जय परो मंगल श्री राधा सुखा श्याम सुंदर और श्रीप्रिया जी इनकी श्रीमद वृंदावन में निजी स्वरूप में मधुर लीला वह सर्वोत्तम माधुरी को प्रकट करने वाली है नाकृत लीला की परिपूर्णता वहां पर विराजमान है और उस सर्वोत्तम मधुर लीला का आस्वादन करने के लिए पहली शर्त है वो है श्री राधिका दास यदि किसी ने राधिका दास से ग्रहण नहीं किया है उसने भावोल्लास को प्राप्त नहीं किया है तो निकुंज मंदिर में श्री प्रिया लाल का जो स्वस्वरूप में एकांत में निज विहार उसमें हरेक को प्रवेश की प्राप्ति नहीं होगी केवल राधिका दासियों को ही प्रवेश की प्राप्ति है यहां तक कि श्याम सुंदर के प्रिय नर्म शाखागत वे भी निकुंज मंदिर के बाहर ही रह जाएंगे बात्सल्य पढ़कर केवल मौन रूप से उसका अनुमोदन करता है उसका कभी वर्णन कर नहीं सकता है दासी में संभ्रम या आदर इतना अधिक है कि उस लीला का दासगण भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप श्री प्रिया लाल के जो राधिका की दासी है उन दासियों को ही सर्वोत्तम उस माधुरी के दर्शन की संभावना है किसी दूसरे की नहीं है सख् दास्य बात्सल्य इनको उसका अधिकार नहीं है नुकुद्र प्रवेश का अधिकार तो यहां पर कह रहे हैं आसाष्य दास्यम एक सौ सत्तानवे वहां श्लोक दास्यम बृजभानुजाया तीर समय भानुजाया कदा वृंदावन कुंज बीथी राधे नाधे भवीय भवी आशा आशासे मैं ये श्री प्रियालाल से प्रार्थना कर रहा हूं किशोरी से प्रार्थना कर रहा हूं और उन ये आशा कर रहा हूं कि दास्यम वृक्ष भानुजाया कि श्री भ्रष्वान कर रहा हूं कि श्री कद ही हूं किशोरी कि कि दासी बनकर के मुझे कहीं पद की प्राप्ति हो दासी बने की जिससे कि श्री प्रियालाल की मधुर लीला का दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सख् बनने पर वास्तु भाव धारण करने पर यहां तक के श्याम सुंदर का दास बनने पर भी उस भाव की प्राप्ति नहीं होगी जो किशोरी जी की दास बनने पर जिस भाव की प्राप्ति होगी अब यथा वो संभव ही नहीं तीर समय भानुजाया मैं कब श्री भानुजा यमुना जी के किनारे पर सम्यो सम्यक प्रकार से रहूंगी तो सम्यक प्रकार से वहां पर मैं यमुना के किनारे अः अध्यास वहां पर बैठकर के यमुना जी के किनारे विचरण करते हुए श्री बैठ कर के ध्यान करते हुए श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करूंगे और श्री किशोरी जी कृपा करके मुझे अपने परिकर में सम्मिलित कर लेंगी तो तीर सम्या श्री के किनारे सम्या बैठकर के कदाम वृंदावन कुंज बीथीशु वृंदावन की कुंज की बीथियों में राधे नु हे श्री राधे के अस्तित्व भवेयम वृंदावन की कुंज की बीथियों में मैं अस्तित्व होंगी अर्थात वृंदावन की कुंज की बीथियों में मैं वहां निवास करूंगी ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कर ऐसी स्थिति में श्रीमद वृंदावन का जो अप्रकट वृंदावन का स्वरूप है उस अप्रकट वृंदावन के स्वरूप का कोई पर मेरे सामने प्रकट वृंदावन में प्रवेश करके मुझे हाथ पकड़ करके अब पकड़ वृंदावन में ले जाए वृंदावन यही है परंतु तो हमारी आंखों के ऊपर पड़ा हुआ है पर्दा अब इस पर्दे को कोई हटा करके यहां पर जो लीला हो रही है शिवप्रियालाल की उस प्रियालाल की लीला में जब प्रवेश कराएगा तो एक बार तो अतिथि होकर के विराजमान होंगे। फिर यहां का ही निवासनी बन करके फिर विराजमान होंगी तो कब मैं श्री वृंदावन की बीथियों में अतिथि बनकर के विराजमान होंगी ऐसी ऊपर कब कृपा होगी दोबारा आशा से अब ये आशा जो है वो आशाई मुख्य वस्तु है इस आशा को नहीं छोड़ा जा सकता है तो ये मुझे आशा आशा से ये मैं कामना कर रही हूं अभिलाषा कर रही हूं क्योंकि साधक देह में जैसी इच्छा करेगा सिद्ध देह में वैसी ही प्राप्ति होगी श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि साधक देह में जैसा चाहोगे सिद्ध देह में वैसा ही पाओगे इसलिए साधक देह में यह अभिलाषा करनी चाहिए कि मैं किशोर जी की दासी बनकर के विराजमान हूं तो फिर सिद्ध देही की जो प्राप्ति है सिद्ध देह की प्राप्ति तो आशास्य का मतलब है कि साधक दे में मैं यही अभिलाषा कर रही हूं क्योंकि ये जो प्रकट वृंदावन है ये साधक और सिद्ध दोनों की भूमि है जबकि वो जो गोलोक है वहां पर केवल सिद्ध लोग हैं इसलिए हमारे लिए ये भूमि गोलोक के तो सारे गुण इसमें विद्यमान है ही क्योंकि यहां पर ही वो लीला विराजमान है परंतु ये भूमि साधकों के लिए भी उपयोगी ये कहने का तात्पर्य में तो उस दिव्य गोलोक में तो केवल केवलोक जाएंगे जिनके साधन सिद्ध हो गए परंतु भूमि ऐसी है कि यहां गोलोक की सारे गुण तो विद्यमान है वहां की सारी संपत्ति तो अप्रकट वृंदावन में भूमिगत जो वृंदावन है भवन वृंदावन उस भवन वृंदावन में विराजमान है ही परंतु यहाँ पर सिद्ध जन और साधन जन दोनों एक जगह भी रह सकते हैं और कभी कभी जो साधक जन है उनको सिद्ध जन भी मिल जाएंगे इसलिए यहां पर ये आशा कर रही हैं कि तीर भान जाया कि तीर में श्री यमुना जी के किनारे जब मैं बैठी हूं तो श्री गोप कुमार के चरित्र में भी यही आता है कि श्री गोप कुमार वृंदावन में बैकुंठ से लौट के वृन्दावन में तप कर रहे हैं बैठे हैं और पहले ये गोपाल मंत्र के जब के द्वारा ये पहुंच गए बैकुंठ धाम परंतु तो वहां यही श्री नारायण ने और भक्तों ने इनसे कहा कि भाई अब इनको गोपाल मंत्र के जबकि उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता इनको नाम मंत्र की है हरे कृष्ण मंत्र की है नाम मंत्र के द्वारा प्रेम की अधिक प्राप्ति होती है गोपाल मंत्र के द्वारा ठाकुर के साथ में संबंध तो जोड़ गया ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो गई पंत तो प्रेम की जो प्राप्ति है वो व्याकुलता पूर्वक पुकारते हुए हरे कृष्ण ऐसे संबोधन में पुकारते हुए जो व्याकुलता है वो व्याकुलता को उत्पन्न करेगा श्री महामंत्र इसलिए इनको नाम मंत्र की वहां पर नाम मंत्र मंत्रा प्रयोग किया गया है नाम मंत्र की इनको ज्यादा आवश्यकता है अब इनको बीज सहित गोपाल मंत्र की दशाक्षण मंत्र की उतनी आवश्यकता नहीं है तो इनको अब वृंदावन भेज दो तो यह विचार आया कि वृंदावन भेजे इनको यहां बैकुंठ में भी श्री जगन्नाथ धाम विराजमान है पूरी धाम विराजमान है तो क्यों नहीं इनको पूरी धाम भेज दिया जाए पृथ्वी पर भेजने की क्या जरूरत है बैकुंठ में आ गए हैं तो यही पास पासमी पूरी धाम है बैकुंठ का ही एक भाग जगन्नाथपुरी है वहां भेज दो तो वहां पर भी श्री उद्धव जी ने यही कहा द्वारका में वैकुंठ में द्वारका में जब पहुंचे तो वहां पर यही कहा कि नहीं इनको इनकी जो आ सकते हैं वो आ आसक्ति क्योंकि शिव वृंदावन की मीना में है इसलिए द्वारका श्री जगन्नाथपुरी की लीला में तो सब भाव हैं और सब अपने अपने ढंग से भाव का दर्शन कर रहे हैं कोई राम जी का दर्शन कर रहा है कोई वहां पर श्री जगन्नाथ जी में नारायण का दर्शन कर रहा है कोई अपने अपने इष्टों का कभी कभी गणेश जी का भी दर्शन करते हैं कोई अः स्वरूप का भी दर्शन करते हैं श्री जगन्नाथ जी का तो नृसिंह वेश कभी देवी वेश कभी सोनार सौन, वेश कभी वहां पर श्री जो गणो बेश है वो वो बेश भी प्राप्त होते हैं तो इनको परम संतोष की प्राप्ति होगी श्री वृंदावन और इनको जो संयोगात्मक स्वरूप है वो संयोगात्मक स्वरूप जैसा वृंदावन में सिद्ध होगा श्री जगन्नाथ धाम वह बियोग भाव को जल्दी से सिद्ध करता है पर शिव वृंदावन धाम संयोग भाव को जल्दी से सिद्ध करता है इसे संयोग भाग में इनकी विशेष रुचि है इसलिए इनको जल्दी से वृंदावन ही भेजा जाए ऐसे जिस समय कहा तो उस समय सात परम परम आनंदित हुए और इनको वृंदावन भेजा अब वृंदावन में जब भेज रहे हैं तो वृंदावन में प्रकट वृंदावन में ही ये कहीं मूर्छित होकर के बैठ गिर गए किसी कुंज में वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के किसी कुंज में यहाँ कृष्ण नाम लेते हुए मूर्छित हो गए और मूर्छित होते हुए ही इन्होंने क्या अनुभव किया कि कोई मुझे मूर्छा अवस्था में ही कोई जगा करके और उस समय श्री ठाकुर जी जब लौट करके गैया चढ़ा करके आ रहे हैं तो उस उत्तर गोष्ठ लीला में मुझे प्रवेश कराती तो कहने का तात्पर्य है उस इस प्रसंग से ये सिद्ध हो रहा है कि श्री वृंदावन में सिद्ध पढ़कर और साधक पढ़कर दोनों एक साथ विराजमान और ये साधक अवस्था में किसी कुंज में बैठकर के कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं और उसी समय जो कोई सिद्ध पढ़कर इनको श्री सुवल इत्यादि कोई सिद्ध पढ़कर प्रकट होकर के हाथ पकड़ करके तो इनको ठाकुर जी के जब आवनी लीला हो रही है उस समय इनको प्रवेश करा रहे हैं और श्री कृष्ण इनको स्वरूप स्वरूप कहकर के इनका आलिंगन कर लेते हैं गोप कुमार का नाम भी दे देते हैं और उनका आलिंगन करके कि भैया तू कहा रह गया ऐसा कहकर के उनको परंपरु स्नेह प्रदान कर देते तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य गोलोक में न होकर के भरुण गोलोक ये जो गोलोक है इसमें श्री श्याम सुंदर की लीला यहां साक्षात विराजमान है परंतु तो ये जो धाम है ये धाम साधकों के लिए भी है और सिद्धों के लिए भी है और साधकों को सिद्ध लोक में प्रवेश कराने में जो दिव्य वृंदावन है उस दिव्य वृंदावन में प्रवेश कराने में ये रज अत्यंत अत्यंत उपयोगी होकर के विराजमान है तो वो कह रहे हैं आसास् दास्य भूषमान उजाया तीर समा साध्य समा चानु जाया श्री यमुना जी के किनारे तीर पर मैं बैठा हूं और बैठकर के अभिलाषा कर रही हूं कर, कर रही हूं और अभिलाषा करते करते कब मुझे शिव वृंदावन में नित्य लीला में प्रवेश की प्राप्ति हो जाएगी तो ये जो भूमि है ये साधक और साध्य सिद्ध दोनों के लिए उपयोगी भूमि है कदांग वृंदावन कुंज बीथी शिव अहम राधे अस्तित्व भवे और कोई सखी श्री वृंदावन की कुंज बीथी में हाथ पकड़ करके मुझे श्री किशोरी जी की कुंज में ले जाएगी और किशोरी जी की कुंज में वृंदावन की बीथियों में मैं अतिथि होकर के विराजमान होंगी और किशोर पूछेंगे अरे ये कौन है और उस समय कहेंगे ये अमुक जो मंजरी हैं उनने इनको भेजा है ये उनकी अनुगता होकर के विराजमान है ऐसे तो शिव वृंदावन की कुंज बीथी में मैं अतिथि तो एक तो अतिथि शब्द का प्रयोग किया शब्द का प्रयोग का अर्थात्पर्य है कि लीला में प्रवेश अब हुआ है तो कब लीला में मैं प्रवेश प्राप्त करूंगी यह अतिशब्द का हुआ और तीर समा का तात्पर्य है कि श्री वृंदावन में यमुना जी के किनारे में बैठकर के जब भजन कर रही हूं उसी समय कोई दिव्य पढ़कर मुझे उठा करके हाथ पकड़ करके जो भौम अप्रकट वृंदावन है उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश करा तो इस वृंदावन का साक्षात निवास करना यह एक बहुत बड़ी भाग्य की बात तो क्या मेरा यह भाग्य होगा कि मैं वृंदावन में साक्षात निवास करूंगी क्योंकि यहां पर निवास करने पर चलते फिरते कोई दिव्य नित्य पर कर की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी और उसके द्वारा लीला में प्रवेश की प्राप्ति हो जाएगी तो ये प्रार्थना रहे हैं और बिल्कुल सीधे सीधे एकदम जहां प्रार्थना है और हृदय की कोई बात कही जा रही है वहां पर सीधे सीधे कोई शब्दों का चमत्कार नहीं है वहां पर सीधे सीधे अपनी बात को परम प्रसन्न भाषा में कह दिया गया है तो भाषा की प्रसन्नता ये प्रकट कर रही है कि वो अपने आप कहीं बात को प्रकट कर रही तो आसास से ऐसी मैं प्रार्थना कर रही हूं दास्युजाया श्री किशोर जी का दास्य मुझे प्राप्त हो और तीर समाध्य सम्य श्री वृंदावन के तीर पर मैं बैठकर के कदार वृंदावन कुंज बीथी श्री ब्रष्वानुजा राधिका उनके वृंदावन की कुंज में मैं, मैं अस्तित्व होकर के विराजमान होंगे और श्री किशोरजी मुझे अपने परिक्र में स्थान प्रदान करें भव्यम का तात्पर्य है कि श्री किशोर परम को आनंद की प्राप्ति होगी और ये परम आनंद कोई नई सखी आई है इसलिए परम परम आनंद की प्राप्ति श्री को भी हो रही है नए आनंद को देख के वहां के कुंज की जितनी भी जन है वे सबके सब, सब परम आनंदित होकर के विराजमान होंगी कालिंदी तट कुंजे जीभूतम रसामृतम किमपि अद्भुत केलि निधान निर्वध राधा उल्लसति क्या अरे भैया श्री यमुना के किनारे एक राधिका नाम का राधा नाम का कोई अपूर्व पुंजीभूत रसामृत विराजमान है वृंदावन में कोई पुंजीभूत रसामृत विराजमान टटकुंजे श्री यमना के टटकी कुंजे में कोई रस हैसामृत पुंजीभूत होकर के माने मूर्तमान स्वरूप धारण करके विराजमान है वो केवल अंतकरण का विषय न होकर के वह ज्ञानेंद्रियों का विषय होकर के कर्मेंद्रियों का विषय होकर के भी विराजमान ब्रह्म अंतकरण में स्फुरित होता है परंतु ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां उसको नहीं छू सकती हैं परंत भगवान अंतकरण में भी स्फुरित होते हैं और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा से भी, भी होते चरण से उनकी परिक्रमा की जा सकती है हाथ से उनका स्पर्श किया जा सकता है मित्र से उनका दर्शन कान से उनके वचनों को श्रवण किया जा सकता है जबकि ब्रह्म केवल मन में ज्योति रूप में निर्विशेष रूप में केवल अंतकरण का विषय होकर के विराजमान है अंतकरण में प्रस्फुटित मात्र होता है जबकि सेवा की सौभाग्य वह श्री भगवत स्वरूप में ही है जब पूंजीभूत होकर के विराजमान तो कालिंदी तटकुंजी पुंजीभूतम रसामृतम रस का समुद्री ही जैसे संधनी शक्ति के द्वारा कहीं पुंजीभूत होकर के घनीभूत होकर के कर्मेंद्रियो और ज्ञानेन्द्रियों के भी सेवा का विषय बन जाता है केवल अंतकरण के स्मरण का विषय नहीं बनता है बल्कि ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रियों का भी विषय बन जाता है अद्भुत केली निधान श्री राधिका अद्भुत केली की खजाना है निधान है केली निधान है केली की निधि है जहां से नित्य नित्य नव नव तरंग के रूप में केली प्रकट हो रही है अब ये जो विलास ऐसा है कि जिसमें आदि न अंत विलास को बिहार को बिहार जो है उसका आदि है न अंत है दोनों परिपूर्ण रूप से विराजमान है आदि अंत से रहित होकर के ये विराजमान यह ऐसा अद्भुत बिहार है आदि अंत बिहार को दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी ऐसा लगता है लाल प्रिया में तो अभी पहचान भी नहीं हुई है पहली बार मिल रही चिन्हारी भी नहीं हुई दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी नई नई भांत नई नित्यका सदा से मिलते हैं परंतु तो जब भी मिलते हैं नई नई भांत नए नए प्रकार से नई कांति ही शिवप्रियालाल दोनों में प्रकट हो रही है नई नई भांत नई नित्य जो कांति है वो नित्य नई होकर के प्रकट हो रही है नई नवला और नवलेघ बिहारी श्री प्यारी जी वो भी नई हैं और श्री बिहारी भी नए हैं और इनका नेह भी नया तो यहां पर ये बात की कि यहाँ पर प्रत्येक क्षण नित्य नूतनता विराजमान है तो आदना बिहार को दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी नई नई भांति नई नित्य इनकी जो कांति है वो प्रत्येक क्षण नई नई होकर के विराजमान है नई नवला श्री प्रियाजी जी नित्य नई होकर के विराजमान है नव नेह इनका नेहवी नित्य है और बिहारी भी नित्य नई होकर के विराजमान है दिए चित आहे रहे मुख चाहे रहें तन प्राणुज सर्वसहारी रहे इकपास करें मृदुहास सुनो ध्रुव प्रेम अकथ कहानी इनकी जो कहा कथा है वो अकथनी होकर के विराजमान है एक दूसरे का मुख देखते हुए ही चाह देख करके मुख जो है उनको देख करके ही ये रहे चित्त में उत्कंठा को धारण करके एक दूसरे का मुख दर्शन करते हुए रहे तन प्राण जो सर्वसहारी एक दूसरे के ऊपर तन प्राण सर्वस्व तो करते हुए ये विराजमान हैं एक पास सर्वदा पास हैजमान है सुनौध्रो प्रेम अकथ कहानी श्री दुर्दा जी कह रहे हैं कि इनकी जो कहानी है इनकी कथा वो अकथनीय होकर के विराजमान है इनका प्रेम अकथनीय होकर के विराजमान है तो अद्भुत के लिए निदानम यह अद्भुत के का तात्पर्य है कि सदा उस आस्वाद को प्राप्त करना जो पहले नहीं देखा गया है इसी का नाम है अद्भुत जिस चीज को पहले नहीं देखा गया है और उसको अब देखा जाए पहली बार देखा जाए उसका नाम है अद्भुत तो ये जब जब भी प्रियालाल को देख प्रियालाल एक दूसरे को देखते हैं उस समय अद्भुत कहानी तथा इनमें विराजमान है अद्भुत रूप में ही उसका दर्शन कर रहे हैं तो कालिंदी तटकुंजे श्री यमुना के किनारे पर माने बेह की सारे कलह को दूर करके कलिंद कलिंद माने कृष्ण नहीं मिले हैं श्री प्रियालाल का दर्शन नहीं हुआ है ये जो मन में दुख है उस दुख को जो दूर करे उसका नाम है कलिंद कलिंद पर्वत है उस कलिंद पर्वत से प्रकट होने वाली जो हैं उनका नाम हुआ कालिंदी तो बाप के गुण बेटा में बेटी में भी आए हैं ये भी विरह के ताप को दूर करने वाली है इससे कालिंदी है और उनके तटकी कुंज में पुंजीभूत रसामृतम कि मपी कोई रसामृत अद्भुत रूप है जो कि घनीभूत हो गया जब वह केवल ब्रह्म रस के रूप में विराजमान था तो वह केवल अंतकरण का विषय था वह कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं था परंतु आप कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्रियों की सेवा करते हुए अंतकरण को विशेष उल्लास के साथ में वह आनंद प्रदान कर रहा है ऐसा कोई रसामृत विराजमान है अद्भुत के लिंदम अद्भुत का तात्पर्य है कि जब जब भी प्रियालाल मिलते हैं तब तब नित्य नित्य नया नया सुख ही ये धारण करते हैं क्योंकि आदि ना अंत बिहार को इनका जो बिहार है ना उसका आदि है ना अंत है निर्वध राधा और ऐसा जो विलास है वो निर्वध ही होकर के कब प्रारंभ हुआ कब समाप्त होगा उसकी कोई अवधि नहीं है असीम होकर के वह प्रेमामृत सदा सदा विराजमान है उस प्रेमामृत की जय हो जय हो राधा विधानम इस प्रेमामृत का कोई नाम है क्या बोले हाँ इसका नाम है राधा ऐसा राधा नामक एक अद्भुत रसामृत मूर्तिमान होकर के विराजमान है जब वो अपने रूप का प्रकाशन नहीं करता है तो वह ब्रह्म रूप में अनुभव होता है जब अपने रूप का प्रकाशन करता है तो वही श्री राढ़ा होकर के प्रियालाल होकर के वह अपने रूप को अपना स्वरूप दर्शन कराता है प्रीत मूर्तमती रस सिंधो सार संपद एव बिमला वैदी नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति जहां भी सर्वनाम शब्द का प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा वह प्रोनाउन इस बात को अपने आप ही सिद्ध करता है कि इस वस्तु का हम पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे सर्वनाम का प्रयोग कर रहे तो जहां पर कहते हैं किमपी किमअपी कोई अद्भुत कोई अद्भुत तो यह किमअपी कहने का तात्पर्य है कि सर्वनाम का प्रयोग ही वहां होता है जहां पूरी तरह से किसी वस्तु को का विवेचन नहीं किया जा सके ब्यौरा नहीं दिया जा सके डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सके वहां के मे शब्द का प्रयोग करके, तो प्रीत रिव मति, रस सिंधो सार एवं संपद इमला नाम हृदय काचन भावनाधिकारी जयति, काचन माने कोई अद्भुत कोई अद्भुत का मतलब है कि हमारे पास में उसकी पूरी विवरण दे सकने की सामर्थ्य नहीं है ऐसी कोई वृंदावन की अधिकारणी श्री राधिका विराजमान हैं उनकी जय हो जय प्रीत रेव मूर्तिमती श्री राधिका जैसे साक्षात मूर्तिमती प्रीति होकर के ही विराजमान है प्रीत रेव मूर्तिमती प्रीति ही मूर्तिमान स्वरूप धारण करके विराजमान हो गई हो जो तरल प्रीति थी जैसे तरल वस्तु ही कहीं रसी ही कहीं घनी हो जाए इसी प्रकार संधिनी शक्ति से के प्रभाव से जो आनंद था वह आनंद ही उपास्य रूप में किशोरी जी के रूप में लीला बिहारी के रूप में सामने विराजमान है और ब्रह्म जो था वो केवल सत्ता मात्र को दिखा रहा था अपने रूप को नहीं दिखा रहा था परंतु तो सच्चित और आनंद ये तीनों वस्तुएं यहां पर मूर्त मान होकर के रूप को दिखाती हुई विराजमान हो रही है केवल सत्ता मात्र नहीं दिखा रही है बल्कि सत्ता कहीं अंतकरण और ज्ञानेन्द्र और कर्मेंद्रीय बाह्यकरण दोनों के द्वारा उपास्य होकर के विराजमान तो प्रीत देव मूर्तिमती प्रीति ही मानो मूर्तिमान होकर के विराजमान है रस सिंधु श्री श्याम सुंदर उनकी प्रीति ही श्री राधिका के रूप में विराजमान है श्री राधिका स्वयं रस सिंधु सार संपत्ति रस सिंधु की सार संपत्ति होकर के विराजमान श्री राधिका रस की समुद्र है और वो समुद्र का एक कण ही श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा कान के द्वारा हृदय में हृदय रूपी क्यारी में वह बोया जाएगा तो रस सार संपत्ति एवं विमला श्री राधिका रस सिंधु और उनकी सार संपत्ति समुद्र की भी सार रूप जो संपत्ति है अर्थात प्रेम माधुर्य माधुर्य जो है वही रस का सार है ऐसा माधुर्य मिठास वही परम विमला होकर के विराजमान है रस सार संपत्ति समुद्र की भी सार संपत्ति क्या है कोई महा रत्न वही समुद्र की सार संपत्ति होगा और वही बिमल होकर के जैसे विराजमान हो गई है सामने प्रकट हो गई है शिवराज का स्वयं रस सिंधु और रस का भी सार माने लीला की सर्वोत्तमता कहीं प्रकाशित है तो वो किशोर जी के साथ में ही लीला सर्वोत्तमता श्याम सुंदर के साथ में प्रकाशित होती है जो कि विमला परम विमल है विमल कहने का तात्पर्य है कि उस सार संपत्ति में कहीं भी स्वार्थ का तनिक भी अंश नहीं तो प्रीति रेव मूर्तिमती जो श्री प्रियालाल प्रिया प्रिया के प्रिया का श्याम सुंदर के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम ही मूर्तिमान श्री राधिका के रूप में भी विराजमान है और सिंधु भी स्वयं रस होकर के विराजमान हैं सिंधु होने का तात्पर्य है कि उनका एक एकांशी ही कहीं छीटा ही गुरुदेव की कृपा से साधक के हृदय में अवतरित हो रहा है गुरुदेव के माध्यम से साधक के हृदय में अवतरित हो रहा है और उसकी भी सार संपत्ति के रूप में ये शिवराधिका विराजमान है सार संपत्ति का तात्पर्य है जैसे ईख का रस है गन्ने का रस है वो रस ही कभी गुड़ बना फिर वही कहीं कच्ची खाण बना फिर वही बूरा बना फिर वही कहीं चीनी बना फिर वही मिश्री बना वही कंद बना ऐसे प्रेम वृद्धि क्रम में स्नेह मान प्रेम राग अनुराग भाव महाभाव प्रेम जो है वही परिपाक को प्राप्त हो करके कोई विमल हो करके विमला कहने का तात्पर्य है मादनाक्ष महाभाव जो है वह अत्यंत अत्यंत शाम सुंदर के सुख देने की जो भावना है सेवा की भावना उसमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है और कहीं दूर दूर तक उसमें निस्वार्थ की भावना नहीं है निस्वार्थ की भावना ही है कहीं खटास नमकीन और कन्न तक आते आते जैसे गन्ने का रस पूरी तरह से शुद्ध और मीठा हो जाता है उसमें से सारे भाव जैसे जो खटास है विधम्य भाव वे सब दूर हो जाते हैं इसी प्रकार सार संपत्ति एवं बिमला शिवराधिका विमल सार संपत्ति होकर विराजमान श्याम सुंदर के प्रति जो प्रीति है वही मूर्तिमान होकर के विराजमान है वे समुद्र हैं और उनका ये एक छीटा जहां जहां भी कृष्ण प्रियाएं हैं उनमें भी उनका एक अंश विराजमान है और साधक के हृदय में भी जो प्रेम है वह छीटा के रूप में कहीं आविर्भूत हुआ है आविर्भू मनोत्तम और वो बिमला है बिमला कहने का तात्पर्य है कि उसमें स्वार्थ और अन्य वस्तुओं की मिलोनी बिल्कुल भी नहीं सर्वसार्थ मिलोनी से रहित होकर के वह प्रेम विराजमान है वैरग्ध नाम हृदयम, श्री राधिका विदग्धता विदग्धता का मतलब है कृष्ण की सेवा जैसे की जाए उसकी चतुराई उसकी हृदय रूप होकर के विराजमान जैसे हृदय सब वस्तुओं पूरे शरीर का संचालन करने वाला है इसी प्रकार श्री राधिका भी विदग्धता की हृदय होकर के विराजमान है अर्थात मूल केंद्रीय भाव होकर के विराजमान सेवा की जितनी भी पद्धति है वो सेवा की पद्धति श्री राधिका से ही प्रकट हुई है जैसे हृदय वह पूरे शरीर को कहीं प्राण का संचार करने वाला हो, होता है शक्ति का संचार करने वाला होता है इसी प्रकार श्री राधिका वे हृदय होकर के प्रधान होकर के विराजमान ऐसे काचन कोई अद्भुत अब कैसे वर्णन किया जाए कहीं जहां तहां के थोड़े थोड़े से लक्षणों को देख करके उनका संकेत कर रहे हैं जेस्चर्स को कहीं बता रहे हैं परंतु पूरी तरह से श्री राधिका का वर्णन नहीं किया जा सकता है इसलिए सर्वनाम का प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं काचन वृंदावन अधिकारणी जयती ये वृंदावन की अधिकारिणी है और इनकेस श्री वृंदावन का त्याग करके ये कहीं नहीं जाती हैं वृंदावन में ही इनके माधुर्य का पूरी तरह से दर्शन किया जा सकता है तो वृंदावन के अधिकारणी होकर के वे विराजमान हैं और वृंदावन में प्रवेश हर एक को नहीं मिलेगा वृंदावन में प्रवेश उनको भी मिलेगा जो श्री राधिका की कृपा को प्राप्त करने वाली वृंदावन अपने आप में बिहु है तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि वे सीमित हैं परंतु वृंदावन कहने का तात्पर्य है कि इस वृंदावन में हर को तो प्रवेश नहीं है ये केवल जो अधिकारी जन है उनके प्रवेश की भूमि है और उसके अधिकारण होकर, होकर के स्वामी होकर के श्री राधिका विराजमान है और इनके वैभव के द्वारा संपूर्ण जगत शासित होता हुआ विराजमान तो मखेश्वरी क्रेश्वरी सुदेश्वरी इत्यादि उनका जो स्वरूप है वो तो उनका वैभव है मुख्य रूप से वृंदावन के अधिकारणी होकर के रस क्षेत्र की अधिकारि होकर के विराजमान हैं। है नाम हृदयम जैसे हृदय के द्वारा ही सारी इंद्रियां हृदय की इच्छा से ही सारी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं इसी प्रकार जितनी भी विदग्धता हैं उन वे सब श्री राधिका के द्वारा ही क्रियाशील होकर के विराजमान है शिव वृंदावन की अधिकारण उनकी जयती मनवेश सर्वोर्ध रूप में सर्वोत्कृष्ट रूप में विराजमान तो प्रेम जैसे मूर्तिमती होकर के सामने प्रीति जैसे प्रकट हो गई है प्रीति का तात्पर्य है कि जो विशुद्ध सत्व उसका जो सार भाव उसका भी सार होकर के जो प्रेम है उस प्रेम की प्रे, वो प्रेम ही मूर्तिमान होकर के शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांश सामने भाव रुचि कृत सौ भाव उच्चते तो शुद्ध सत्व जो है वो शुद्ध सत्व उसका विशेष माने प्राकृतिक जिसमें हो रहा है ऐसी ऐसा जो भाव है उस भाव रूपी प्रकाश के भी सूर्य होकर के जो प्रेम विराजमान है वो भाव जैसे सूर्य का एक प्रकाश मात्र है इसी प्रकार भाव प्रेम का एक प्रकाश है प्रेम है सूर्य भाव है उसका प्रकाश ऐसा जो प्रेम है वो प्रेम अपरूप से मूर्तमान होकर के विराजमान है तो प्रीत रूप मूर्तिमती रस सिंधो दार्शनिक संदर्भ बड़े संकेत के साथ में कहीं प्रस्तुत किए गए तो एक एक शब्द जो है वो अप्रीति शब्द उसको ये ले तो पहले भाव और भाव का पूर्ण प्रकाशन प्रीति होगा भाव अपने आप में कितनी दुर्लभ वस्तु है कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा शुद्ध सत्व विशेष माने प्रकट होने वाला जो शुद्ध सत्व है वो कहीं विशेष माने प्रकट हो करके ऐसा जो प्रेम है वो प्रेम ही जिसकी आत्मा है मान उस प्रेम का एक प्रथम प्रकाश वह भाव हुआ तो प्रेम सूर्य का अंशु रूप होकर के भाव विराजमान है परंतु यहां पर पूरी प्रेम ही वो प्रेम ही मूर्तिमान हो करके विराजमान है और रस हो करके के जहां जहां जितने भी भाव प्रेम के जितने भी अंश हो सकते हैं माने मधुस्नेह घृतस्ह नीली राग मंजिष्ठा राग आदि आदि जितने भी प्रेम के विस्तार हैं वे उन सबकी समुद्र रूप होकर के श्री किशोर विराजमान है सार संपत्ति होकर के विराजमान और विमला कहने का तात्पर्य उसमें भी स्वार्थ कहीं नहीं है ऐसी श्री वृंदावन की अधिकारिणी होकर के विराजमान श्री किशोरी जी कैसी हैं रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र के महोत्सव लसितम रा हम उन हरि की वंदना कर रहे हैं जो हरी अपने मयूर मुकुट के द्वारा श्री राधा रानी के चरणों को कही छू रहे हैं राजनी के चरणों का मार्जन करते हुए बेराजमान ऐसी श्याम सुंदर की वंदना ये श्याम सुंदर का स्वस्वरूप है तो वंदना करनी चाहिए उसकी जो अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है परंतु तो यहां पर जो अपनी महिमा का त्याग करके श्री किशोरी जी के दास को स्वीकार कर रहे हैं उन श्याम सुंदर की वंदना की जा रस घन बोहन मूर्ति रस ही घनी भूत हो गया माने परम परम आस्वाद में बन करके विराजमान हुआ रस की एक स्फूर्ति तेज मात्र आई और उसमें कहीं कोई रूप नहीं दिखा तो उसको हम कहेंगे रस और उसका घन का तात्पर्य है कि आनंद अत्यंत अत्यंत, अत्यंत आस्वादनी बनकर के विराजमान हो उस आस्वादन में भी मूर्ति और हो गई मूर्ति का तात्पर्य है वह कर्मेन्द्रिय ज्ञान के द्वारा भी स्पर्श करने योग्य हो गया रसम आनंद आनंद भी घनीभूत हुआ अतन्त अतन्त मान वह अत्यंत अत्यंत आस्वादनीय बनकर के विराजमान हुआ और वो आनंद भी मूर्ति बनकर मान के विराजमान हुआ मन केवल अंतकरण की गहराइयों के द्वारा ही आस्वाद भी नहीं हुआ अंतकरण के साथ साथ वह ज्ञानेन्द्रियो कर्मेंद्रियों की सेवा का विषय बनकर के भी विराजमान हुआ तो रस फिर घन फिर मूर्ति तीन चीज हुई रस हुआ ब्रह्म जो सदा स्थायी होकर के रहे घन हुआ कि वही ब्रह्म हृदय की पूरी गहराई के साथ में जहां प्रस्फुटित हो केवल एक किरण नहीं आई बल्कि संपूर्ण रूप में पूरी गहराई के साथ में पूर्ण प्रकाश करते हुए अपने आनंद को लीलाओं को चेष्टाओं को प्रकट करते हुए वह घर में प्रकट हुआ और मूर्ति होकर के वह सेवा का विषय भी बना तो रस घन और मूर्ति समाने ब्रह्म घनमाने हृदय में पूरी तरह से उसका आस्वरन अंतकरण के द्वारा मन बुद्धि चित्र अंका इनके द्वारा उसका आस्वारण किया गया और आस्वरण करने के बाद में फिर वह मूर्ति बन करके कहीं विराजमान हुआ माने कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रियों का विषय बन करके भी वह विराजमान हुआ तो मन के द्वारा कोई संकल्प किया गया नहीं चित्त के द्वारा कोई वस्तु जो है मन के द्वारा कोई संकल्प किया गया फिर बुद्धि के द्वारा उसका निर्णय किया गया फिर चित्त के द्वारा चित्त में उसका ध्यान किया गया और फिर अहंकार के द्वारा उसका भोग किया गया तो पहले कोई रसमय वस्तु मुझे दिखे यह संकल्प विकल्प किया गया तो संकल्प विकल्प मना अब जो संकल्प किया गया वो संकल्प ही कहीं सुनिश्चित होकर के विराजमान हो, हो। वहां पर निर्णय किया गया कि यह वस्तु ही परम परम उपास्य है तो बुद्धि का विषय भी बन करके वो विराजमान हुआ कि इससे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं हो सकती है अब वो वस्तु प्रकाशित कहां हो रही है वस्तु हो रही है शुद्ध सत्व चित्र में जो चेतना को प्रदान कर रहा है और वहां पर वह अहंकार के द्वारा भोग्य हो करके पूरी तरह से विराजमान हुआ तो इसी का नाम ना मूर्ति मूर्ति का तात्पर्य है जो मन बुद्धि चित्र अहंकार इन चारों के द्वारा भोग्य हो करके विराजमान विचित्र के महोत्सव लसितम विचित्र के महोत्सव से केल महोत्सव से उल्लसितम जो सर्वदा सर्वदा आनंद को प्राप्त करके अपने आप को प्रक, अधिक प्रकाशित करते हुए विराजमान अद्भुत जो केली हैं उनका माने वो केली में स्वरूप है वो परतत्व जो है वो केवल तत्व होकर के वो विराजमान नहीं है बल्कि वह कहीं चेष्टा और गुणों से युक्त होकर के भी विराजमान तत्व मे केवल सत्तात्मक होकर के विराजमान नहीं है सत्ता के साथ में चेष्टा भी है और सत्ता के साथ में गुण भी है ब्रह्म सत्तात्मक तो है ज्ञान तो है परंतु तो वह ब्रह्म चेष्टा और गुणों से रहित है पांत ये जो शिवप्रियाला भगवत स्वरूप है यह भगवत स्वरूप विचित्र केली महोत्सव इसमें केली महोत्सव भी निरंतर विराजमान है निरंतर निरंतर केली उनको करते हुए यह विराजमान है केली महोत्सव से उल्लसित माने सदा सदा प्रकाशित तो रसघन बोहन मूर्ति रसमान आनंद वो आनंद ही संपूर्ण घनीभूत होकर के विराजमान हुआ और उसकी मोहन मूर्ति भी वह कहीं कर्मेंद्र ज्ञानों का विषय बनकर के विराजमान हुआ और विचित्र केली उसमें गुण और चेष्टाएं ये केली भी उसमें विराजमान हुई और गुण चेष्टाएं मात्र नहीं हुई बल्कि गुण चेष्टाओं का महोत्सव भी हुआ माने महान महान उत्सव माने आनंद वो स्वयं को भी आनंद लेने वाला है और श्री प्रिया लाल को भी आनंद देने वाला है और उससे उल्लसित माने उनका आनंद और भी ज्यादा बढ़ रहा है ऐसे जो श्री श्याम सुंदर है तो श्याम सुंदर की एक विशेषता हुई कि के, केवल जगत के के के, आनंद के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मानंद के रूप में ब्रह्मानंद भी घनीभूत होकर के भगवत आनंद के रूप में भगवत आनंद भी और ज्यादा घनीभूत होकर के श्री रसिक कृष्ण आनंद के रूप में विकसित हुआ और रसिक कृष्ण उनके आनंद के रूप में विकसित होकर के जगत जिनकी उपासना करता है वह स्वयं आसक्त हो गए और श्री राधारणी उनकी भी हो करके विराजमान हुई राधा रानी के प्रति आसक्त तो होकर के कृष्ण जहां विराजमान है वे जो जगत का है वो आस पर आसक्त तो हो गया और वह श्री राधा रानी के की चरणों की वंदना करते हुए विराजमान हो रहा है और राधा चरण बिलोडित रुचिर शिखंडम अपने मयूर मुकुट से शिप्रिय के चरणों को जो पखड़ता हुआ चरणों को छूता हुआ बहारता हुआ विराजमान है अपने मुकुट को शिवहारानी के चरणार में जो रख रहा है ऐसे हरिम बंदे उन हरी की हम वंदना कर रहे हैं जो सुख आज है कल समाप्त हो जाए ये उसमें एक दोष हुआ दूसरा उसमें दोष है कि उसमें कहीं दुख के दुख का अंश भी कहीं छिपा हुआ ऐसे विनाशी और दुख के संयोग से युक्त जो सुख था उस सुख को दुख का संयोग जिसमें से दूर हो गया ऐसा जो सुख बचा वो सुख हुआ रस वो हुआ ब्रह्म सुख वो ब्रह्म सुख ही केवल अंतकरण का चित्त का विषय हुआ पंत चित्त का विषय न हो करके, जब वह कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों का भी विषय हुआ तो वह हुआ घन मूर्ति घन मूर्ति हो गए भगवान परंतु घन मूर्ति भगवान होने पर भी उसमें कहीं ऐश्वर्य बल श्री यश ज्ञान वैराग्य इनकी मिलोनी मिली हुई है उस मिलोनी को भी दूर करके केवल श्री रूप जो मिलोनी है शोभा है शोभा उसकी ही जहां साक्षात प्रधानता हो जाए वो हुआ विचित्र केली से युक्त उनका होना तो वो विचित्र केली से युक्त होकर के विराजमान जो ब्रह्म है उसके विषय में कहा जाता है कि उसमें चेष्टा और उसमें गुण नहीं हो सकते पर यहाँ पर चेष्टा और गण दोनों के दोनों विराजमान है अपूर् तो विचित्र केली वहां पर विराजमान है और केली का भी केवल केली नहीं विचित्र केली तो श्री रुक्मणी जी के साथ में श्री सत्य जी के साथ में श्री द्वारकाधीश भी करते हैं पंत यहाँ पर माहौल महुं, महोत्सव विचित्र केली का जो महोत्सव है वो महोत्सव विराजमान है क्योंकि जितनी दुर्लभता होगी जितनी वारेमान पर होगी उतना ही उत्सव अधिक होगा श्री रुक्मणी जी के लिए श्री सत्यभामा जी के लिए द्वारकाधीश दुर्लभ नहीं है वे सदा ही उनके नित्य पति होकर के विराजमान हैं। वे दुर्लभ नहीं हैं। परंतु श्री किशोरी जी को श्री श्याम सुंदर की प्राप्ति हुई कितनी दुर्लभता में हुई इसलिए विचित्र के तो है परंतु विचित्र केली का महोत्सव द्वारका में नहीं है विचित्र केली का महोत्सव ब्रिज में तो विचित्र केली उसका भी महा केवल आनंद नहीं बल्कि महा हुआ और उस महा में भी उल्लसितम श्री श्याम सुंदर को जितना उल्लास प्राप्त हुआ कि आए दुर्लभतम श्री किशोरी जी मुझे प्राप्त हुई है और उन दुर्लभन में को प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर जो जगत को कृतकृत करने वाले थे आशीर्वाद देने वाले थे वे आशीर्वाद देने वाले न होकर के आशीर्वाद चाहने वाले बन जाते हैं जगत के लिए जो आस थे जगत जिनमें आसक्त होना चाह रहा था वे स्वयं आसक्त बन जाते हैं और श्री राधे चरण उनमें अपने रुप रुचिर मयूर मुकुट को भी रख देते हैं अर्थात पूरी तरह से श्री राधिका के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो अपने दही दैहिक सभी को समर्पित करते हुए श्री श्यामचंद विराजमान है ऐसे हरिण जहां सब वस्तुएं जाकर के मिल जाती हैं सारे अवतारों के जो आश्रय होकर के विराजमान है इसलिए वे हरि हैं सब अवतार उनमें ही जाकर के मिल जाते हैं सारा ऐश्वर्य उनमें ही जाकर के सारी शक्तियां उनमें ही जाकर के मिलती हैं ऐसे जो हरि हैं वे आज यहां स्वयं श्री प्रिया जी के श्री चरणारंद में उनसे मोहित होकर के विराजमान तो जगत के लिए जो हरि हैं वे स्वयं यहां मोहित होकर के विराजमान हो जाते हैं ऐसी श्रीहरि की हम वंदना कर रहे हैं भगवान का ये जो श्री कृष्ण का ये जो स्वरूप है यह स्वरूप कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकता है यह स्वरूप केवल श्री वृंदावन में ही प्राप्त होता है ऐसे श्रीहरि की हम वंदना कर रहे हैं माने स्वस्वरूप में लीला में भगवान जो विराजमान है और जिनकी वंदना करने में कोई दूसरा मिलोनी नहीं है एक शब्द का प्रयोग करती है वैष्णव आचार्यों ने जो रस के विवेचक हैं उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया मिलोनी मिलोनी का तात्पर्य है किसी कारण से श्याम सुंदर से प्रीति करना और कंडीशन के द्वारा श्री श्याम सुंदर से प्रीति करना वे ईश्वर हैं इसलिए हम उनसे प्रीति कर रहे हैं वे अपूर्व शक्ति से युक्त है इसलिए हम उनसे प्रीति कर रहे हैं यह भी एक मिलोनी हो गई तो उस मिलोनी से ऐश्वर्य ज्ञान के कारण प्रीति है शक्ति के कारण प्रीति है इसलिए प्रीति नहीं है बल्कि यहां पर श्री कृष्ण स्वयं अपनी सारी शक्तियों को बिना करके शक्तियों को भुला करके उनको एक तरफ सरका करके स्वस्वरूप में अपनी ही स्वरूपूता श्री प्रिया जी उनके श्री चरणार में प्रणाम कर रही हैं तो ये जो कृष्ण का स्वरूप हुआ ये स्वस्वरूप हुआ स्वरूप हुआ किसी पद के कारण उनकी महिमा नहीं है किसी डेटिग्नेशन के कारण श्री कृष्ण की महिमा नहीं है बल्कि अपने स्वस्वरूप में विराजमान होकर के स्वस्वरूप को जहां प्रणाम कर रहे हैं तो स्वस्वरूप की उपासना होना यह श्री कृष्ण का वास्तविक आराधन है बिना मिलोनी के आराधन तो यहां बिना मिलोनी के ये आराधन किया जा रहा है ऐसे हरि उनका हम उनके हरी उनकी हम वंदना करते हैं जो सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वो तो रसघन मोहन मूर्ति माने संसार के सुख उनसे बढ़ के स्वर्ग का सुख उनसे बढ़कर के अंत में जाकर के ब्रह्म का सुख ब्रह्म के सुख से भी बढ़कर के घन ब्रह्म घन ब्रह्म का मतलब हुआ भगवान उन, उनसे में भी बढ़कर के अधिक मोहन मूर्ति साक्षात रसका जहां कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भी स्पर्श किया जा सके ऐसी कोई मूर्ति हुई और वो मूर्ति में विचित्र केली करते हुए विराजमान विचित्र केली में भी परकीय भाव होने के कारण दुर्लभता होने के कारण श्री किशोरी जी से मिल रहे हैं तो महा उत्सव हो रहा है और महा उत्सव को प्राप्त करके उनके उल्लास का ठिकाना नहीं कि आज मेरी इच्छा पूरी हुई आज उत्कंठा पूरी विराजमान है चरणारिंद में समर्पित कर रहे हैं अपने मुकुट को भी श्री राधिका के चरणों में समर्पित कर रहे हैं ऐसे हरिम हरिम का तात्पर्य है कि जिनको सब लोग भेट प्रदान कर जितने भी ऐश्वर्य जितनी भी तीनों शक्तियां हैं सारी जीव शक्ति सारी माया शक्ति और सारी स्वरूप शक्ति जिनमें समाहित होकर के विराजमान ऐसी जो हरी हैं, उनकी हम वंदना कर रहे हैं वे परम मनोहर होकर के विराजमान है ये अश्योक्ति अलंकार यहां पर निरूपण कर रहे हैं और संकेत के माध्यम से महिमा का शिवाधान की महिमा का निरूपण कर रहे अब आगे कह रहे हैं तदा गायम गायम मधुर मधुर मधुभेदा चरित्राणी स्पारा मृत रस विचित्राणी बहुश मृजंती तत्केली भवन मधिरामम मलेज छठा भी सिंची रसहृद निमग्नाश में भविता कि कब वो अवसर होगा जबकि मैं श्री प्रिया लाल के गुणों का गायन करती हुई उनकी सेवा करती हुई मैं बिराइमान होंगी कोई मंजरी वह लीला में प्रविष्ट हो गई है परंतु लीलागत जो दशा है उस लीलागत दशा में वह प्रार्थना कर रही है कि कदा गायम गायम कि कब वो अवसर होगा कि श्री प्रिया लाल की मधुर लीला का गायन करते हुए मैं विराजमान होंगी गायन गायन मैंने बार बार गायन करते हुए मधुर मधुर मधुविधा लीला अपने आप में मधुर है उस मधुर लीला को भी मधुर मधुर प्रणाली से मैं गायन करूंगी मधुर प्रणाली क्या है मैंने स्पष्टता गायन न करके संकेत में परोक्ष रूप में उसका गायन करूंगी क्योंकि परोक्ष में जो रस का उल्लास है वह साक्षात वर्णन करने में रस का उल्लास नहीं है तो श्री प्रियालाल की मधुर लीला स्वयं मधुर है उस मधुर लीला को भी मधुर रीत्या तब परोक्ष रूप में संकेत में गायन गायम मधुर स्वर से गाते हुए हृदय के साथ में गाते हुए तो जहां स्वर की मधुरता स्वर की मधुरता के साथ साथ जहां चेष्टा की अपूर्व मधुरता उस चेष्टा की मधुरता के साथ साथ हृदय की अपूर्व मधुरता और हृदय की अपूर्ण मधुरता के साथ में प्रिया लाल को रस में प्रवृत्त कराने अत्धिन्त अत्धिन्त के फल की भी अत्यंत अत्यंत मधुरता क्यों उस गायन के द्वारा श्री प्रिया लाल के हृदय में उद्दीपन उत्पन्न करके फिर उस रस में प्रियालाल को मैं प्रवृत्त करूंगी तो कदा गायन गायन मधुर मधुर मधुभेदा चरित्राणी श्री श्याम सुंदर के मधुर चरित्रों का मैं गायन करूंगी श्याम सुंदर के चरित्रों का गायन करके अपनी स्वामी उनके हृदय में जो स्थाई भाव सोया हुआ पड़ा था मेरे गायन के द्वारा वह स्थाई भाव जागृत होगा और जागृत होकर के वे प्रिया स्वयं श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलन करने के लिए उत्सुक हो जाएंगी तो उनकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए श्री उनके गायन उनको करेंगे उनको करूंगी अमृत रस विचित्राण बहुशा श्री श्यामचंद्र के चरित्र प्रियालाल के जो विलास के चरित्र हैं बेस्फार मन सुविस्तृत होकर के विराजमान उनकी कोई सीमा नहीं है जहां एक शाखा से दूसरी शाखा दूसरी शाखा से तीसरी शाखा एक लीला में दूसरी दूसरी में तीसरी चौथी ऐसी परम विस्तृत अनंत अनंत, अनंत लीलाएं हैं उन लीलाओं का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है एवं शशांक एवं में ऐसी रास पंचाध्याय में जो लीला वर्णन की ऐसी नजाने कितनी लीलाएं एवं शब्द में उन लीलाओं की अनंतता का संकेत किया गया तो स्फार अमृत रस विचित्राणी वे अमृत रूप है अमृत ही नहीं अमृत का भी सार अब मिठाई का भी सार का सार ऐसे जिसको ये अमृत का भी सार अमृत का भी कोई सार है तो जैसे ब्रह्मानंद अपने आप में सारे दुखों की नृत्य करके जो विभु आनंद है उसकी तन्मयता प्रदान कर दे तन्मयता को प्राप्त करके उसके आस्वाद को भी प्राप्त करा तो फार अमृत रस विचित्राण बहुश जो विस्तृत अमृत उस अमृत के भी रस जो है उस रस को प्रकट करने वाला है और वो रस भी विचित्र रूप में विराजमान है अनेक अनेक रस को रस के रूप में विराजमान है मृजंती तक्केली भवन अभिराम तब मधुर लीला का गायन करते करते श्री ल की केल भवन उनका मैं मार्जन करती हुई वहां पर सेवा करते हुए मंदिर वस्त्र करते हुए कब मैं विराजमान होंगी श्री श्री मंदिर तो श्री मंदिर के मार्जन श्री मंदिर के मंदिर वस्त्र उनको करने की सौभाग्य को मैं कब प्राप्त होंगी मृजंती तत्केली भवन हम उनके केल भवन उनका मार्जन करते हुए विराजमान श्रीमन महाप्रभु रथ यात्रा के पहले ठाकुर जी पधारेंगे इसलिए श्री गुंडीचा मंदिर उनके मार्जन की लीला करते ठाकुर पधारेंगे तो केली भवन जो है उनका मार्जन करते हुए मैं विराजमान मंदिर वस्त्र करते हुए विराजमान होंगी मलेज छटा और कब सुंदर चंदन उन चंदन का छिड़काव करती हुई चंदन का जल डाल करके मंदिर को मार्जन करती हुई मैं विराजमान होंगी तो मल्य छटावी सिंचन थी चंदन जो है उन चंदन से सिंचन करती हुई रस हृदय नमग्नाश में भविता कव मैं रस के समुद्र में डूब जाऊंगी तो रस के मान सरोवर में निमग्न हो जाऊंगी दोबारा सुन लें कदा गायम गायम एक बार गायन करने से संतोष नहीं होता है जब अनेक अनेक बार गायन किया जाता है तो एक एक भाव एक एक अंश बार बार स्फूरित होता है श्री ब्यान देव जी महाराज वे सुल घाट पर मधमोहन जी के मंदिर के नीचे हाथ में दातुल ले रखी है और प्रातः काल के समय जल्दी स्नान करने के लिए पधारे और स्नान करने के लिए पधारे हैं हाथ में अभी दातुन है दातुन कर रहे हैं और एक तुक ध्यान में आ गई कि बेहरत लाल बिहारी श्री यमुना के तीर तीरें तीर श्रीमदी के पुजारी जी आए गुसाई जी आए देखा महात्मा अपने रंग में हैं कुछ नहीं बोले जल भर करके स्नान करके जल भर करके ले गए मनम की सेवा कर रहे हैं राजभोग का समय आ गया राजभोग रख करके फिर जल लेने के लिए आए पता लगा दयान देव जी अभी भी वहीं के वहीं हैं वो ही हाथ में है अभी वो दातुन लगी हुई है दातुन कर नहीं रहे है विचार करें सुबह आए थे और इसे बारह बज रहे हैं का भी स्नान नहीं हुई है क्योंकि वे तो गायम गायम एक ही तुक को बार बार गायन कर रहे हैं अब विचार करें किशोरी जी की कैसी शोभा लाल जी की कैसी शोभा वृंदावन की कैसी शोभा सखियों की कैसी शोभा कैसे उनका चलना कैसे उनके वस्त्र की फौरन कैसे बिहार प्रियार जी का बिहार कैसा है लाल जी का बिहार कैसा है सखियों का बिहार कैसा है बस ध्यान कर रहे हैं तो बेहरत में ही अटक गए कितने घंटे बीत गए फिर लाल अटक गए लाल शब्द का बार बार लाल गायन कर रहे हैं और हर बार एक नई तरंग कहीं उत्पन्न हो रही है कि वे कैसे मनोहर होकर के विराजमान है फिर बिहारी कैसे कैसे बिहार है बिहार शब्द में न जाने कितने भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं तो केवल एक तुक तुक से दूसरी तुक तो आगे बढ़ी नहीं रही है एक शब्द उसका ही आलाप करते हुए गायन करते हुए अनेक अनेक भाव फिर श्री यमुना श्री यमुना की शोभा कैसी फिर यमुना कैसी फिर तीर तीरें उनका एक किनारा कैसा है उसकी क्या शोभा है दूसरा किनारा कैसा है उसकी क्या शोभा है तो सुबह से दोपहर हो गई गुसाई जी लौट गए आमने से अपने आरती कराई श्री मनमोहन जी को अनावसर करा दिया अनुसर हो गया जब उत्थापन का समय आया उस समय चार बजे पर फिर से इंदा जी में स्नान करने के लिए आए अभी भी दातुन हाथ में लगी हुई है रहा नहीं गया अंत में उठना ही पड़ा बोले जय जय संध्या हो गई है साढ़े चार बज रहे हैं अभी आपकी बातन पूरी नहीं हुई तब होश आया बहर ज्ञान आए तो ये कदा गायन गायन ये कैसे गायम करते हुए मैं व्यतीत करूंगी कैसे लीला का गायन करते करते एक एक वस्तु का कहीं आस्वादन कर रहे हैं एक एक शब्द और उस शब्द के भीतर अनंत अनंत जो लीलाए छिपी हुई हैं, अब बिहार में कैसे मान है कैसे उत्कंठा है कैसे अभिसार है कैसे मिलन है कैसे मिलन में कहीं वामता है कैसे अनुकूलता है कैसे संकोच कैसे संकोच की निवृत्ति कैसे पुनः मान ऐसे जो तरंग हैं उन तरंगों में तो गायम गायम एक एक तुक जो है उनका गायन करते हुए विराजमान प्राय भारतीय जो संगीत है उसके विषय में ये समीक्षा की जाती है ये उसके आलोचना की जाती है कि वह पुनरुक्ति मै है उसमें पुनरुक्ति रिपीटेशन बहुत हैं जबकि विदेशी जो संगीत है उसमें उतना रिपिटेशन नहीं है परंतु तो, रिपिटेशन का तात्पर्य है कि भारतीय जो संगीत है वो रस्मधान है और रस्मधान में एक ही वस्तु को एक ही तुक को जब अलग अलग नहीं गाया जाएगा और अलग अलग श्रुतियों में जब अलग अलग भाव को प्रकाशित नहीं किया जाएगा तब तक गायक का मन नहीं भरता है वो एक ही गायन को जब लय के साथ में गाता है श्रुतियों के साथ में गाता है तो प्रत्येक श्रुति में कोई नया भाव नई स्थापना होती है और जब वह स्वर के साथ में तादात्मिक स्थापित करता है तो रिपिटिशन अपने आप पुनरुक्ति अपने आप आ जाती है इसी प्रकार कविता के गायन में व्याख्यान में भी एक ही तुक्का रसिकजन समाज गायन में पुनः पुनः गायन करते हैं और पुनः पुनः गायन करके उसी का उप करते हुए कभी उसको पलट करके कभी बीच से लेकर के कभी अंत से लेकर के पुनः फोराम में आकर के उसकी लय के साथ में संगति बैठाते हुए जब विराजमान होते हैं तब तो एक वस्तु का पूर्ण आस्वाद उसके सभी पक्ष सभी अंशों को सभी आयामों को जब छुआ जाता है तब तो मन में परम परम संतोष होता है इसलिए गायम गायम अनेक अनेक बार गायन करते हुए कौ में बिराजमान होंगी मधुर मदोर मधुर कंठ भी मधुर उसका गायन जो है वो भी मधुर और गायन में प्रत्येक भाव को भाव के अनेक अनेक जो संचारी भाव है उन संचारी भावों को भी कहीं अतिशय माधुर्य के साथ में मैं प्रस्तुत करती हुई विराजमान होंगी तो मधुर मदोर मधुर गायन का प्रकार भी मधुर और उसमें जो आस्वाद है उस आस्वाद का प्रकाशन भी अत्यंत अत्यंत मधुर मधुभच चरित्राणी श्री श्याम सुंदर उन वे तो मधुभेद होकर के विराजमान मधु का ही सदा सदा प्रकाशन करने वाले आस्वादन करने वाले हैं मधुभेद होकर के विराजमान हैं ऐसे उन श्याम सुंदर के चरित्रों का गायन कर रहे हैं वो चरित्र भी एक चरित्र नहीं है स्पारम विशाल चरित्र हैं श्री शिवदेव जी जैसे कह रहे हैं एवं शशांक्र निशा कि ये हमने शारदीय रास का शारणन किया ऐसे ही ग्रीष्मी रास रास, रास शिशिर रास हेमंत रास सारे रासों को इसी तरह से जानना और उनमें ऋतु के अनुसार जो लीलाओं के वैचित्र है उस वैचित्र को भी प्रकट किया जाएगा तो मधुभद तो अस्फारम फारम अमृत रस विचित्राणी अमृत रस उनसे विचित्र होकर के विचरित्र विराजमान हैं मृजंती भवन श्री प्रियालाल के भवन उनकी सेवा करते हुए कव में विराजमान होंगी और उसे चंदन से छिड़क करके कब सिंचन करती हुई विराजमान होंगी मानसी सेवा उसकी विशेषता यही है कि उसमें कोई सीमा नहीं है उपकरण की सेवा में सीमाएं हैं परंतु मानसी सेवा में कितनी भी सेवा करो कितने भी मूल्यवान से मूल्यवान उपकरण और रत्नों से शिवप्रिया लाल को सजाओ बहुत सुविधा है इसलिए मानसी सेवा ही पड़ा होकर के विराजमान और मानसी सेवा के साथ में जब जो, जो भी प्राप्त उपकरण हैं उपकरण तो केवल तुलसी पत्र मात्र है फूल पत्र मात्र हैं पर उनके द्वारा ही मानसी से सेवा करते हुए अनंत अनंत सेवा की जा सकती है तो मानसी सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान कभी श्री विठलनाथ जी की एक वार्ता में कहीं उल्लेख आता है कि एक अकिंचन बाई है और वे बड़े कठिन से दो पैसे के चना खरीद करके लाए और पेड़ से पत्ता तोड़ लिया और पत्ता तोड़ करके सजा करके रखा है एक चना दो चना एक पत्ते के ऊपर दो चना एक पत्ते के ऊपर और भावना कर रही है कि ये मोनथार रोगना ये मनोहर रोगना ये जलेबी अवरोगना ये इमरती अवरोगना एक एक सामग्री रखती जा रही है दो दो चना उसके ऊपर रखती जा रही है जिसमें राजभोग उगाने के लिए श्री विठल जी आए कह रहे हैं लालन आज क्या बात है आरोप नहीं रहे हो ध्यान में नहीं आ रहा है कि आप आरोप रहे हो पेट भर गया है बुल क्यों बुल क्यों इसलिए कि उस परम भगवती बाई ने आज मुझे छप्पन भोग और उगाया है इसलिए पेट, पेट भर गया है चे, चे, चे, चे, चे, <laughs> तो मानसी सा पारा मत ये मानसी सेवा जो है तो वो पढ़ होकर के विराजमान तो ऐसी अपूर्व जो आ, आ, सेवा है मानसी करते हुए और मानसी सेवा में चंदन से छुड़काव करते हुए केशर से छुड़काव करते हुए वहां विराजमान होंगी रस हृदय में भविता कब रस में मैं डूब जाऊंगी और उदन चंद रोमांचक परिचय खचताम बेपुथम दधाना श्री राधाम अति मधुर लीलामय तनु कदावा पर हो पत्राली सुकृतनि सेवा करते हुए जो अपनी संकल्प है उन संकल्प कल्प द्रुण को सुविक्सित करते हुए मानसी सेवा करते हुए विराजमान हो रही हैं कि उदन चंद्र रोमांच कब वो अवसर होगा कि मैं मेरे रोमांच उदय हो जाएंगे अपने आप तो उठते हुए रोमांच से के परिचय माने समूह रोमांच का समूह जहां उदय हो गया है ऐसे परिचय खचता उनसे युक्त बेपुथमतिन मेरा अंग होगा नहीं श्री किशोर में रोमांच जो है वो रोमांच उदय हो रहे हैं ऐसे श्री राधाम श्री राधिका जो है उन राधिका उन काम में कब कर सेवन करूंगी जो श्री राधिका कृष्ण के नाम स्मरण मात्र से ही जिनके रोमांच उदय हो रहे हैं और रोमांच का परिचय माने समूह उससे खचित उससे युक्त श्री राधिका का स्वरूप है और बेपुथमतीम कभी श्री श्याम सुंदर के स्मरण करके जो कांपती हुई विराजमान है ऐसी बेबुथमतीम दधाना ऐसी श्री राधिका उन श्री राधिका को अति मधुर लीलामय तनु जो श्री राधिका अत्यंत मधुर लीलामय स्वरूप को धारण करके विराजमान है उठे हुए जो रोमांचों का समूह उससे खचित जिनका श्रीअंग है जिनके श्रेयंग में कंप उत्पन्न हो रहा है तो रोमांच और कंप ये दो सात्विक भाव विशेष रूप से विराजमान है ऐसी श्री राधा उनको अति मधुर लीलामय तरुम उनके अत्यंत मधुर लीला में श्री श्रीअंग को भगवत स्वरूप में देह देही विभाग नहीं ये ध्यान रखना चाहिए शरीर अलग है और आत्मा अलग है ऐसा नहीं है उनका देह स्वयं भी भगवत स्वरूप ही है चिन्हय ही है तो त्मक वो जो देह है उस विषु सत्वात्मक देह विषु सत्वात्मक कहने का तात्पर्य है आनंद ही दे है और आनंद में स्वयं भी दोनों एक वस्तु तो मधुर लीला में तनु उनका मधुर लीला में जो शरीर है कदा व कस्तुर या किम रचय कुचय लीला में यह अनुभूति हो रही है कि शरीर अलग है शिराधिका आत्मा अलग है परंतु तत्वतः शरीर और आत्मा दो अलग अलग भगवत स्वरूप में नहीं है नर्वत लीला में ऐसे अनुभूति कर रहे हैं कि इस श्रीअंग को मैं सजाऊ कदा व कस्तूरिया कस्तूरी से किमप रचियचे हो श्री किशोरी उनके श्री अंग के ऊपर कव मैं कस्तूरी से चित्राम पत्रावली उनका अंकन करूंगी कस्तूरी का तात्पर्य है मानो श्याम श्रीयंग श्री श्याम सुंदर उनकी ही स्मृति दिलाते हुए श्याम जो कस्तूरी है उस श्याम कस्तूरी से उनके श्रीयंग के ऊपर तब तो मैं चित्राम करती हुई पत्रावली की रचना करती हुई विराजमान होंगी विचित्राम पत्रालिम आह विक्षे सुकृतनी और उस चित्रावली का रचना करके पत्रावली बना करके फिर उनको निहारती हुई कब मैं दर्शन करूंगी क्योंकि चित्रकार चित्र बना करके जब तक स्वयं संतुष्ट नहीं होता उसको निहार करके तब तक उसे चित्र बनाने का आनंद नहीं आता है तो इसी प्रकार कस्तूरी से स्वयं श्री प्रिया के श्रीअंग के ऊपर श्याम सुंदर के नाम उनको अंकित करके विभिन्न पत्रावली उनकी जो चित्रावली है उस चित्रावली का अंकन करके विचित्राम पत्रालीन उस विचित्र पत्राली का दर्शन करके आह कब मैं दर्शन करूंगी और सुकृतनी में कब परम परम भाग्यशाली बनूंगी सौभाग्यशाली बनूंगी तो श्री प्रिया के श्रीअंग को सजा करके जब सुंदर प्रिया को श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करूंगी तो उससे श्री प्रिया को भी परम परम आनंद की प्राप्ति होगी और श्याम सुंदर को भी परम आनंद की प्राप्ति होगी और दासी का परम सुख यही है कि वह अपनी स्वामिनी को परम परम सुख दे तो श्री प्रिया को सजाकर जब प्रिया को श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित किया जा जाएगा तो श्री किशोरी जी को भी परम परम सुख की प्राप्ति होगी और उनके परम सुख को देख करके दासी श्याम सुंदर भी परम सुख को प्राप्त करेंगे तो प्रिया श्याम सुंदर को सुख के लिए सर्वात्म समर्पण श्री श्याम सुंदर को कर रही है और उस समर्पण में प्रिया को परम परम सुख की प्राप्ति हो रही है प्रिया का सुख ही दासी का परम परम सुख बन रहा है इस प्रकार सेवा ही अपने आप में सुख बन करके विराजमान हो रही है ऐसे उस प्रिया की रूपमाधुनिका में दर्शन करूंगी बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जयताई गौर हरि गोविंद गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राभा रम हरि गोविंद जय जय भोलवृंदावंद हरि लाल की जय जय श्राधि हाँ हाँ सत्य हाँ सत्य से अठारह को मुझे ध्यान नहीं वही है ये ये आई आत श्रवण की महिमा पुरुषोत्तम मास में श्रवण भक्ति की ज्यादा महिमा है पुरुषोत्तम मास में क्योंकि संक्रांति नहीं थी सूर्य की गति में और चंद्रमा की गति में अंतर है सूर्य एक राशि को भोगते हैं एक महीने में जबकि चंद्रमा एक राशि को भोग लेता है ढाई दिन में इतना चंद्रमा की गति तेज है तो ऐसी स्थिति में सूर्य गति और चंद्रमा की गति दोनों को मिलाने के लिए एक महीना बीच में करीब ढाई वर्ष के बाद में एक महीना ऐसा आ जाता है जिसमें संक्रांति नहीं है माने सूर्य एक राशि से और दूसरी राशि में जा रहा है परंतु तो कहीं संक्रांति नहीं है तो वो तीस दिन का अंतर कहीं आ जाता है तो उस मास को संक्रांति से रहित तो होने के कारण मल मास का आ गया तो एक दिन मल मास बड़ा दुखी होकर के ठाकुर जी के पास में गया और ठाकुर जी के पास में जाकर के कहा कि महाराज मेरी को तो बड़ी जगत जगत में निंदा है और मुझे मल कहा जाता है आ, कीच कहा जाता है मुझे और मल मल मास कहा जाता है तो अब मैं आपकी शरणागत हूं श्री ठाकुर जी ने कहा मेरी शरणागति ग्रहण की इसलिए मैं अपना नाम तुझे दे रहा हूं तो ठाकुर ने मलमास का नाम कर दिया पुरुषोत्तम मास अपना नाम ही पुरुषोत्तम मास मेरा जो भजन और जो पुण्य कार्य हैं, वो पुण्य कार्य दान इत्यादि के जो कार्य हैं, दान पुण्य स्नान ये जो कार्य हैं पुण्य के कार्य वे तुझ में विशेष रूप से किए जाएंगे जो करेंगे उसका अनंत फल होगा कर्म और भोग के जो कार्य है भोग के कार्य भले ही इसमें नहीं किए जाए परंतु तो पुण्य कार्य विशेष रूप से फल किए जाएंगे और ये मास मेरा मास है इसमें मेरे विभिन्न उत्सवों को सर ठाकुर जो भक्तगण हैं वो विशेष रूप से उन उत्सवों को करते हुए विराजमान इसलिए ठाकुर ने कृपा कर कृपा कर की हाँ हाँ <laughs> ये ए? तो ये हाँ हाँ वो करके हुआ कि मैं दिन में नहीं मरू, मरू जो भाई दिन में नहीं मर किसी महीने में नहीं मारू बोले इस महीने में तो नहीं तो, एक्स्ट्रा महीना हो गया इसलिए बदवी पुरुषोत्तमास में हरी लाल की जय बहत्तर श्लोक मान सत्तर श्लोक रह गए हैं इसको रहे अभी कितने दो चार दिन हैं नहीं तो फिर इसको लगातार करने ऐसा ऐसा कर ऐसा कर लगातार करें कल कल कल लेंगे कल आ कल आ तो बंदे जल्दी से पूरा हो जाएगा ये तो आठ दस दिन हैं तो जल्दी से ये ग्रंथ जो है वो एक एक एक बात तो कल कल, कल कल कल कल तो कल आ कल करेंगे, करेंगे सुविधा हो तो सुविधा हो तो कर देंगे